लेकिन तुम हो कहा? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है उसका फिर से व्हाट्सएप मैसेज आया विक्रांत ने फटाफट मैसेज टाइप किया कहा देखा था इसे? अब विक्रांत के मन में एक उम्मीद की किरण जाग उठी मैं जब सिटी आर्ट प्लाजा में जूस शॉप पर काम करती थी तब वहां इसे देखा था वो वहां रोज आता था और शायद वही आस ही काम करता था लेकिन तुमने जो फोटो भेजी है उसमें यह काफी यंग दिख रहा है जबकि ऐसा वो नहीं यहां तक मुझे याद है इसका चेहरा कुछ बदला हुआ सा लग रहा है लेकिन मुझे लग रहा है कि ये वही है जो जूस पीने के लिए डेली आता था नंबर बारह ने तुरंत ही फोटो को पलटना शुरू कर दिया लड़की उसी की बात कर रही है ये फोटो सर्वलांस की मदद से तैयार की गई थी फोटो इतनी क्लियर भी नहीं हो रही थी लेकिन चूंकि इस लड़की में अब शख्स जता दिया था तो फिर विक्रांत कोई भी चांस नहीं लेना चाहता उसने तुरंत ही अपने फोन पर जाकर सिटी आर्ट प्लाजा पर नासिक सर्च किया एक सेकंड में उसके सामने यहाँ की लोकेशन खुलकर आ गई विक्रांत ने सोचा कि सुबह तो हो ही चुकी है क्यों ना इसी जूस शॉप पर चलकर कुछ नाश्ता किया जाए और साथ ही इस आदमी के बारे में कुछ डिटेल निकाली समझा दी नैना भी अभी नींद में ही थी लेकिन विक्रांत का फोन आते ही वो फटाफट रेडी हो गए यहां तक की उन दोनों ने अभी अपना मुंह भी नहीं धोया था और जाने के लिए तैयार हो गए सुबह का समय था जो रोड पर ज्यादा भीड़ नहीं थी इस वजह से विक्रांत को सिटी प्लाजा पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा वहां पहुंचकर वो सीधे ही उस लड़की के बताए हुए जूस सेंटर की शॉप पहुंच गया वहां इस वक्त काफी भीड़ लगी हुई थी जूस के साथ ही यहां पर फ्रूट्स भी खाने को मिलता था शायद आसपास कहीं जिम वगैरह भी था इस वजह से भीड़ कुछ ज्यादा ही नजर आ रही थी हालांकि यहाँ पर बैठने की भी व्यवस्था थी लेकिन भीड़ इतनी थी कि बैठने की सीट कुछ ही लोगों को मिल सकी थी विक्रांत सीधे ही शॉप के मालिक के पास पहुंच गया फिर उसने अपने फोन में संदिग्ध आदमी की फोटो दिखाते हुए बोल पड़ा इस आदमी को पहचान तो देखा है कहीं पहले शॉप के मालिक ने विक्रांत के फोन पर एक नजर डालते तो हुए इतना क्या कर विक्रांत ने अपना आई डी कार्ड उसके सामने निकाल कर रख दिया क्या नाम है इसका पुलिस का नाम सुनते ही शॉप के मालिक के चेहरे का रंग उठ गया उसे समझ नहीं आ रहा था आप लोग पुलिस है शॉपकीपर ने चौंकते हुए कहा फिर उसने विक्रांत के हाथ से मोबाइल लेकर उसमें फोटो देखते हुए बोल उठा ये इसका नाम विकास नेगी है वहां सामने जो कल्चरल सेंटर है उसमें काम करता है विक्रांत को जैसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ था उसने फिर से पूछा आप श्योर हैं? इसे पहचान रहे है ना ध्यान से देख लीजिए फोटो ये आदमी विकास नेगी ही है ना हाँ सर विकास नेगी है देख लिया मैंने जूस के शॉप वाले ने बिल्कुल विश्वास के साथ जवाब दिया ये रोज मेरी शॉप पर जूस पीने के लिए आता है और कल्चरल सेंटर में सब इसको नेगी नेगी कहकर बुलाते हैं कल्चरल सेंटर में मैनेजर के पद पर काम करता है ये विकास नेगी ही है लेकिन इस फोटो में काफी यंग लग रहा है इतना यंग ये है नहीं रोज आता है जूस पीने आज भी आ ही रहा होगा अभी टाइम हुआ है क्या कल्चरल सेंटर विकास नेगी कहीं सच में तो ये बैंक में लूटपाट करने वाले ग्रहों का सदस्य नहीं था विक्रांत फोन हाथ में पकड़े हुए सोच रहा था विक्रांत ने खुद के लिए एक मैंगो शेक लिया और नैना के लिए भी उसने एक जूस ऑर्डर किया वो दोनों वहां पर बैठकर जूस एंजॉय करने लगे। गए ये आर्ट सेंटर है और ये आदमी विकास नेगी आर्ट कंपनी का मैनेजर है विक्रांत ने कुछ सोचते हुए कहा नैना तुम्हें याद है ना कि बैंक के लुटेरों ने बैंक को लूटने के लिए एक गन का यूज किया था ये गन बिल्कुल असली लग रही थी कहीं ये नाटक या ड्रामा कंपनी में तो यूज नहीं हो रहा था हो सकता है नैना विक्रांत की बातों से सहमति जताते हुए कहा और इन लोगों के चेहरे का एक्सप्रेशन देखो ये कितने खुश नजर आ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लोग एक्टिंग में माहिर हो क्योंकि तो बैंक में लूट करने के बाद कोई एक्टर ही इतने सही एक्सप्रेशन दे सकता है। हम्म, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लुटेरे कोई एक्टर हो विक्रांत ने शक जताते हुए कहा अच्छा तो एक काम करो थोड़ा इस जूस शॉप वाले से बाकी के सभी संदिग्धों की फोटो दिखाकर उनके बारे में इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करो क्या पता उसे और लोगों के बारे में भी कुछ पता हो सही कह रही हो इतना कहकर विक्रांत तुरंत उठ गया और फिर से शॉप के मालिक के पास जाने लगा इस वक्त उसके पास बहुत भीड़ लगी हुई थी वो फटाफट जूस रेडी करके एक एक लोगों को पकड़ाता जा रहा था और सबसे पैसे लेकर भी रख रहा था विक्रांत फिर से काउंटर पर जा खड़ा हुआ और फिर उसने मोबाइल फोन में दूसरी फोटो को खोलकर शॉपकीपर की तरफ करते हुए उससे पूछने की कोशिश की लेकिन इस वक्त वहाँ पर काफी भीड़ लगी हुई थी विक्रांत के ठीक बगल में खड़े एक आदमी ने थोड़ी तेज आवाज में शॉप के मालिक से कहा मेरा जूस रेडी हुआ दो जल्दी हाँ हो गया रेडी ये लो जूस शॉप का मालिक हाथ में जूस की गिलास लिए काउंटर पर पहुँच गया उसने तुरंत उस आदमी के हाथ में जूस का गिलास पकड़ा दिया उस आदमी ने भी जूस का गिलास अपने हाथ में पकड़ा और फिर मुड़ जाने लगा अब जाकर शॉपकीपर की नजर विक्रांत आरोप पड़ी विक्रांत को देखते उसने जूस लेकर जा रहे आदमी की तरफ देख चिल्लाते हुए कहा अरे आतिश एक मिनट रुकना वो आदमी जूस लेकर पलट गया और फिर शॉप मालिक की तरफ देखने लगा अरे तुम और विकास साथ में रहते हो ना? कहा है वो आज ये मुंबई पुलिस से हैं। विकास के बारे में पूछ रहे हैं इस आदमी का नाम आतिश था और ये विकास नेगी के साथ रहता है विक्रांत बड़े ध्यान से उसकी तरफ देखने लगा लेकिन ऐसा लग रहा था कि पुलिस का नाम सुनकर आतिश को सांप सूंख गया था डर के मारे उसका शरीर कांपने लगा हड़बड़ाहट में उसके हाथ से जूस का गिलास छूट गया और ये जमीन पर गिर पड़ा उसके चेहरे पर पसीना आने लगा लेकिन आतिश जूस की शॉप की तरफ बढ़ने के बजाय पीछे एग्जिट की तरफ बढ़ने लगा विक्रांत को उस पर शक हो गया निश्चित रूप से इस आदमी का बैंक के रॉबरी केस से कनेक्शन है ओए रुक जाओ। विक्रांत ने उसे रोकने का इशारा किया लेकिन आतिश रुकने का नाम नहीं ले रहा था वो बिना रुके ही भागा जा रहा था विक्रांत उसके पीछे दौड़ पड़ा रुक जाओ भागो मत मैं बोल रहा हूँ रुक जाओ आतिश तेजी से गेट ऐसी निकल बाहर हो गया लेकिन तभी उसके सामने कोई अचानक ऐसी आकर खड़ा हो गया और जोर का पंच उसके मुंह आरोप पड़ा और वो हवा में उड़ता हुआ जमीन पर धम करके गिर पड़ा उसके बाद नैना ने जोर से दौड़ते हुए उसे दबोच लिया और उसके हाथ को पीछे करते हुए हथकड़ी पहना दी अब तक विक्रांत भी भागता हुआ उसके करीब पहुंच गया सही मायने में विक्रांत इस वक्त उसे जोरदार पंच करना चाहता था लेकिन चूंकि अब वहाँ काफी भीड़ लग चुकी थी और कई लोगों ने तो अपना मोबाइल निकाल वीडियो भी बनाना शुरू कर दिया था विक्रांत ने भीड़ को हटाते हुए कहा हट जाओ सब लोग ये पुलिस का मामला है कोई भी बीच में न आओ तब तक शॉप शॉप का मालिक से निकलकर बाहर आ चुका था उसने विक्रांत के पास आकर कहा सर क्या हुआ आतिश तो ड्रामा कंपनी में स्क्रिप्ट राइटर है। आपको कोई गलतफहमी हुई है क्या आप दूर रहो ये पुलिस का मामला है। ने के मालिक को दूर हटाते हुए कहाना कर खड़ा किया और फिर पूछा जल्दी बोलो तुम्हारा साथी कहा है विक्रांत को पता था की ये इतनी आसानी से जवाब नहीं देने वाला है अगर इससे जवाब लेना है तो फिर बल का इस्तेमाल करना पड़ेगा लेकिन यहाँ पब्लिक के सामने वो उसे मार नहीं सकता था इसलिए उसने नैना को इसे लेकर पुलिस स्टेशन चलने का इशारा किया नैना के साथ भी यही दिक्कत थी वो भी इसे पीटकर कुछ कबूल करवाना चाहती थी लेकिन पब्लिक के आगे उसके हाथ भी बंधे हुए थे तो नैना ने उसे उठाकर गाड़ी में भर दिया और फिर विक्रांत भी तुरंत गाड़ी में सवार हो गया विक्रांत गाड़ी ड्राइव करने लगा और नैना पीछे की सीट पर आतिश को लेकर बैठ गयी कुछ दूर चलने के बाद नैना ने सीधे ही आतिश से सवाल किया ये विकास निगी कहाँ मिलेगा उसे कैसे जानते हो तुम लेकिन आतिश ने कोई जवाब नहीं दिया विक्रांत गाड़ी के रियर मिरर में से पीछे बैठी नैना और आतिश पर नजर रखे हुए था लेकिन आतिश ने उसके इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया वो चुपचाप होकर नैना को घूर रहा था नैना कुछ देर तक उसे देखती रही फिर उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया फिर उसके कॉलर को पकड़ खींचते हुए कहा ये बताओ तुम बैंक रॉबरी केस के बारे में क्या जानते हो तुम इन्वॉल्व थे ना बोल दर्द के मारे आतिश करा उठा उसके होठो से खून भी बहना शुरू हो गया था लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया